मंत्र पाठ जी सहनौ भुन तो सह वीर कर्वा ते वह तेजस्वीधीत विषा ओम शांति शांति शांति चलिए आपका आप सभी का जो है योग दर्शन कक्षा में स्वागत है समाधि पाद का समाधि पाद जो है इस जो पहला पाद उसके जो है थर्टी टू नंबर सूत्र चल रहा था इसमें फिर उसी से चलते हैं इसमें था कि अथईते विक्षेपा समाधि प्रतिपक्षाभ्याम एव अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्या बोल रहे हैं कि ये जो विक्षेप है जो पीछे जो विक्षेप बताए जो नौ विघ्न है और उसके साथ में रहने वाले दुख दर मनस्य अंग, और अंग्रश्वास तो ये नौ चार तेरह जो हो गया और श्वास प्रश्वास को अलग अलग करेंगे तो चौदह हो गया जैसे नौ चार तेरह हुआ तो ये जो विक्षेप हैं ये समाधि प्रतिपक्ष ये समाधि के प्रतिपक्ष है ये समाधि के प्रतिपक्ष है समाधि के विरोधी है तो प्रतिपक्ष हैं। का मतलब क्या होगा जी विरोधी हाँ जी विरोधी अर्थात जब तक ये सब रहेगा व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरती भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अलवसित्व और दुख दर मनस्य अंग शास्त्र यत्व ये जब तक रहेगा तब तक समाधि की प्राप्ति नहीं होगी ने का ही यह हुआ कि योग की प्राप्ति नहीं होगी तो इसके विरोधी है मैंने कहने का अभिप्राय है कि इसका मतलब ये नहीं कि जब ये हो तो योग करे ही नहीं इससे ये नहीं निकलता नहीं मैं ठीक है जी। इससे ये नहीं निकलता कि योग करे ही नहीं पहले जो है रोग ही आ गया रोग हो गया कैंसर हो गया तो कैंसर को पहले ठीक कर ले फिर शुरू करे ध्यान करना योग करना सो बात नहीं है इसका मतलब ये नहीं है मने कहने का अभिप्राय है कि जब व्यक्ति एक स्वस्थ होता है जब व्यक्ति के अंदर विघ नहीं होता दुख से अंग में तो प्रश्वास इत्यादि नहीं होता है तो फिर वह बहुत ही तीव्रता से समाधि को प्राप्त कर लेगा वो परंतु जब इसमें से कोई भी यदि है व्याधि है संशय है प्रमाद है आलस्य है इत्यादि है तो ये नहीं मतलब ये है तो वो उस तरीके से जो होना चाहिए नहीं हो पाएगा अच्छा योग नहीं हो पाएगा ठीक तरीके नहीं। से योग नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से ध्यान नहीं हो पाएगा तो क्योंकि तो हमने देखा कभी कभी अब हालांकि अब मेरा दृढ़ निश्चय हो गया है कि ईश्वर है खुद की बात मैं कह रहा हूं कि मैं इतना पढ़ लेता पढ़ लिया सब कुछ कर लिया महावास पढ़ लिया सब कुछ कर लिया था उसके बाद भी जब ध्यान भी करता था तो ध्यान करते करते करते जो है ये कभी कभी शंका हो जाती थी कि भगवान है है भी या नहीं है। ऐसे खुद की मुझे शंका हो जाती थी तो नहीं नहीं नहीं फिर मन में सोचता था कि नहीं कि भगवान तो है ही क्योंकि जब मेडिटेशन क्योंकि कोई भी जो है पदार्थ जो है यदि कोई सिस्टम में है कोई बनाने मन को सिस्टमेटिक है व्यवस्थित है तो उसका कोई ना कोई व्यवस्थापक है ऐसा करके फिर जो है समाधान करता था ऐसा ध्यान करते हुए मन में शंका होती थी संशय होता था परंतु अब जो मैं ध्यान करता हूं अब जो मैं मेडिटेशन करता हूं तो उस समय अब यह शंका नहीं होती कि भगवान है नहीं है कि नहीं है अब है यह निश्चय हो गया हुआ है तो यह निश्चय हो गया हुआ है किससे स्वाध्याय के बल से जैसे आपको भी पढ़ा रहा हूं या और भी जो पठन पाठन होता है फिर जो बार बार चिंतन होता है बार बार जो विचार होता है फिर जो है मेडिटेशन होता है इन सब के माध्यम से ये डाउट जो है संशय जो है समाप्त हो गया है कि ईश्वर ना नाम की भी कोई चीज है या ये शंका मन है ये दृढ़ हो गया है मेरा तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है पढ़ाता भी है एक खुद स्वाध्याय करेगा उससे नहीं जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और इसके बाद इस पर चिंतन करेंगे तो चिंतन करते करते और दृढ़ निश्चय होएगा। तो पठन पाठन से भी निश्चितता आती है तो ये जो पठन पाठन से जैसे मेरे भी पठन पाठन से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जिसको भी पढ़ाता हूं तो उससे और एक दृढ़ता आती है मजबूती आती है तो ये कर रहे हैं कि ये जो समाधि के जो प्रतिपक्ष है इसका मतलब नहीं। ये नहीं है कि पहले उसको ठीक कर ले Are18 फिर इसको ये ठीक ये करें कितने व्यक्ति कहते हैं ना इसमें भी और ऐसे भी कितने व्यक्ति क्या कहते हैं कितने व्यक्ति ये करते हैं कहते हैं कि भाई हम अपने पूरे ज्ञानी बने ही नहीं है तो फिर दूसरे को ज्ञान क्यों दे पहले मैं ज्ञानी बन जाऊं फिर दूसरे को ज्ञान दू ये भी सिद्धांत गलत है ये भी सिद्धांत गलत है पीछे भी आपको मैंने पढ़ाया था कहाँ पर पढ़ाया था वो पढ़ाया था शब्द आप तो माने प्रत्यक्ष अनुमान और आगम जो तीन प्रकार के जो प्रमाण है उसमें जो आगम है आगम कहते हैं आगम में महर्षि वेद्याजी कहते हैं कि आपते दृष्टो अनुमितो वा अर्थ परत्र स्वबोध संक्रांत शब्द न उपदिश्य शब्दाद विषया वृत्ति श्रोतु आगम वो आगम प्रमाण क्या है तो उसमें बताया है महर्षि कहते हैं कि भाई आप तो पुरुष ने जिस चीज को देखा है या जिस चीज का उन्होंने अनुमान प्रमाण के द्वारा जाना है तो जो कुछ भी देखा या जाना है जिस अर्थ को प्रत्यक्ष किया है या अनुमान प्रमाण से जाना है उस अर्थ को दूसरे व्यक्ति में बोध कराने के लिए शब्द के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है उस शब्द उस तदर्थ विषया जो वृत्ति है उस शब्द के द्वारा उपदेश किया तो उस शब्द शब्दार्थ विषयक जो वृत्ति है या तदार्थ विषया मैंने या तद विषया वृत्ति तो उस शब्द विषयक जो वृत्ति है या शब्दार्थ विषय उस शब्द का जो अर्थ है उस विषयक जो वृत्ति है वह स्रोतु सुनने वाले व्यक्ति के अंदर जो वृत्ति है वह आगम प्रमाण है तो वहां पर क्या करें दूसरे में हमने जो कुछ भी जाना पहले तो आप ने जो कुछ भी जाना या अनुमान किया अब उसको हमने जाना है उसको अब दूसरे व्यक्ति में जानने के लिए जो हम उपदेश देते हैं वही श्रोता के लिए आगम प्रमाण बन जाता है तो यहाँ पर स्पष्ट महर्षि वेद जी का जो वाक्य इससे पता चलता है कि भाई ज्ञान जो हमने जितना जाना हुआ केवल अपने का किसी में होना चाहिए वह दूसरे व्यक्ति में जनाने के लिए हमें शब्द का प्रयोग करना चाहिए ये सिद्धांत गलत है कि जो हम अभी तो पढ़े ही नहीं है पूरा तो फिर क्या पहले पढ़ो जीवन में आ जाए फिर दूसरे को बोलो नहीं साथ साथ चलनी चाहिए पढ़ाई होनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ जीवन में उसको प्रयोग करने का भी कोशिश करना चाहिए और फिर दूसरे को भी बताना चाहिए तो ऐसे ही similar to, उसी तरीके से ये जो है शरीर में रोग आ गया संशय है प्रमाद है आलस है अविरती है भ्रांति दर्शन है अलब्ध भूमिकत्व अनुश्य तत्व है दुख है दौर है अंगमेज है श्वास प्रश्वास है जो कुछ भी है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये हो तो फिर हम ध्यान करना ही छोड़ दे योग करना छोड़ दे योगांगों का पालन करना छोड़ दे पहले ये कर लेगा और साथ साथ जब करेंगे तो वह शंकायेंद जप सदर्थ भावन का तथा प्रत्यक्ष ईश्वर पर निधान करने से उस ओम का अर्थ सहित तो अर्थ की भावना के साथ परमात्मा जो है उसकी भावना के साथ हम ओम का जाप करते हैं तो उससे प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम होता है आत्मा का भी बोध होता है और परमात्मा का भी बोध होता है और साथ जो अंतराय का भी अभाव होता है पीछे पड़े हैं और उसी का यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं कि भाई वो समाधि के जो प्रतिपक्ष है इनको जो यदि रोकना है इसको अभ्यास और वैराग्य वैराग के द्वारा रोकना है बोल रहे ताभ्याम एवं अभ्यास वैराग उसी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निरोध करना चाहिए तो तत्र तो अभ्यासस्य अभ्यास विषय उपसंग्रहण आह तो उन जो में से जो अभ्यास और वैराग्य है उनमें से अभ्यास का उपसंहार कर रहे हैं अब। वैराग्य का तो बता ही दिए थे अब अभ्यास का उपसंहार कर रहे हैं कि भाई अभ्यास विषय उपसंहारन अभ्यास विषय का उपसंहार करते हुए यह कहते हैं तो उपसंहार का मतलब हुआ कि अब उसको अब समाप्त करना है अब इस प्रकरण को समाप्त करना है तो इसलिए इस बात को कह रहे हैं तो उपसार मैंने समाप्त करता हुआ।, हुआ।, हुआ प्रस्तुत करता हुआ यह समर्थ हो जाएगा तो क्या तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास को प्रतिषेध करने के लिए मने उस व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरती भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व तत्व दुख दौर मनस्य अंग मेज श्वास प्रश्वास ये जितने भी विघ्न है समाधि के प्रतिपक्ष है इनको प्रतिषेध करने के लिए इसको हटाने के लिए इसको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए एक तत्व अर्थात चित्त को एक तत्व वाला बना देना चाहिए चित्त जो है एक तत्व जो परमात्मा है उसका ही अवलंबन करे ये तो इसी में इसी का महर्षि वेदब्याजी करें कि विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्वावलंबनम चित्तम अभ्यसेत बोल रहे हैं कि विक्षेप के प्रतिषेध करने के लिए एक तत्वावलंबनम एक तत्व अब लंबन है सहारा है आधार है आश्रय है जिस चित्त का ऐसे चित्त का अभ्यास करना चाहिए कहने का अभिप्राय हुआ कि चित्त के माध्यम से वह एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए वह चित्त एक तत्व वाला बन जाए वह एक तत्व जो परमात्मा है वह वाला बन जाए एक बने प्रधान प्रधान जो है ईश्वर जीव प्रकृति में जो प्रधान परमात्मा है उस वाला वह बन जाए इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए तो ये तो इस सूत्र का हो गया अब इसमें जो है कुछ दर्शन की बात कर रहे हैं अगर कुछ अन्य लोग महर्षि के समय में भी जो अनेक प्रकार के विचार थे भ्रांतिया थी तो उसका निराकरण कर रहे हैं उसकी चर्चा कर, कर रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि यस्यतु तू प्रत्य प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणकम चित्तम तस् सर्वमेव चित्तम एकाग्र एकाग्रम विक्षिप्त बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति के मत में जिस व्यक्ति का जो चित्त है जिस व्यक्ति के मत में जो चित्त है प्रत्यर्थ नियर्थ मतलब प्रत्येक अर्थ के लिए वस्तु के लिए प्रत्येक पदार्थ के लिए वह निश्चित है प्रत्यय मात्र है जान मात्र है और क्षणिक है उस व्यक्ति के मत में जो है सर्वम एवं चित्तम ये जो सभी मत है सभी जो चित्त है वो एकाग्र ही है नास्ति ना अस्ति एवं विक्षिप्तम विक्षिप्त है ही नहीं तो उसको साधना करने की क्या आवश्यकता फिर वो लोग जो कहते हैं वो लोग भी तो कहते हैं कि भाई समाधि लगानी चाहिए वो भी कहते हैं कि भाई मन को एकाग्र करो मन को शांत करने के लिए इत्यादि इत्यादि तो ये जो है इसमें कहने का अभिप्राय है कि ये जो वाक्य है इसमें तीन सिद्धांत है तीन मत है तीन गलत मत है जी।, हाँ जी इसमें तीन गलत मत हैं जी इसमें हाँ जो भी गलत मत ही हाँ। है पर तो तीन मत हाँ। है इसको अभी गलत है या सही है इसको समझ करके नहीं है एक अभी तो अच्छा ठीक है मैं समझ वैसा आप, आप बन जाइए, हाँ यदि आप गलत समझे कर तो नहीं समझ पाएंगे आप अच्छा अच्छा हाँ पहले तो वैसा बुद्धि बना लीजिए क्या जिसको यदि समझना हो तो जब तक आप वैसी बुद्धि नहीं बनाएंगे तब तो तक नहीं समझ सकते उसकी बात ठीक है अच्छा मैं समझ गया। आ, वैसी बुद्धि बनाइए फिर बाद में खंडन तो होगा ही खंडन तो करेंगे ही दूसरे वाक्य में ही खंडन है पहले अभी ये समझिए कि जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि प्रत्यर्थ नियत है चित्त मतलब तीन सिद्धांत है इसके तीन विचार है एक ऐसा विचार है एक ऐसा विचार वाला है कि चित्र को प्रत्येक अर्थ के लिए निश्चित मानता है नियत मानता है मैने इस संसार में जितने भी अर्थ हैं, जितने भी वस्तु हैं, मैंने चीटी से लेकर के और परमेश्वर पर्यंत तक तो वो लोग तो भगवान को तो मानता ही नहीं तो इसलिए परमेश्वर को हटा दीजिए तो वह जितने भी पदार्थ है ये चीटी से लेकर के स्तार पर्यंत तक जितने भी भिन्न भिन्न पदार्थ है उन सबके लिए अलग अलग चित्त हैं समझ गया जी? जी। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को जानने के लिए अलग चित है ग्लास है तो ग्लास को जानने के लिए अलग चित है ये ये जो क्या कहते हैं कुर्सी है तो कुर्सी को जानने के लिए अलग चित्त है स्टार्स है तो स्टार्स में अलग अलग जो स्टार्स है शुक्र स्टार को जानने शुक्र के लिए अलग चित्त है मंगल के लिए अलग चित है सूर्य के लिए अलग चित्त है तो एक तो सिद्धांत ये है कि भाई जितने भी अर्थ है उस प्रत्येक अर्थ के लिए चित्त नियत है समझ गए जी एक बात चित्त अनंत है एक नहीं है जैसे अर्थ अनेक है वैसे चित्त भी अनेक है एक तो यह सिद्धांत हुआ दूसरा एक सिद्धांत है कि प्रत्यय मात्रम दूसरा सिद्धांत है कि वह प्रत्यय मात्र है माने वह पहले वाला जो है प्रत्यर्थ नियतम वह तो वस्तु मानता है चित्त को वस्तु मानता है चित्त को और अलग अलग, अलग चित्त है वह अलग अलग वस्तु रूप में है और उन सभी चित्त के लिए अर्थ है परंतु तो दूसरा जो सिद्धांत है इसका वह प्रत्यय मात्रम वो प्रत्यय मात्र है प्रत्यय मात्र है कि मैंने अलग से कोई वस्तु क्यू नहीं है वह ज्ञान मात्र ही चित्त है अलग से कोई पदार्थ नाम नहीं है जिसमें यह ज्ञान होता है नहीं वह ज्ञान मात्र ही चित्त है तो ज्ञान मात्र ही चित्त है जो क्या है मन जितने भी ज्ञान है गाड़ी का विज्ञान मैने गाड़ी का ज्ञान कंप्यूटर का ज्ञान पुस्तक का ज्ञान मनुष्य का ज्ञान बिल्ली का ज्ञान कुत्ता का ज्ञान ये जितने भी ज्ञान है वह ज्ञान ही चित्त है प्रत्यय मात्र तो सब अलग अलग ज्ञान हो गया ये भी ये जो ज्ञान है ये भी अलग अलग है अनेक है एक नहीं हुआ जैसे बस अंतर इतना ही है कि एक प्रत्येक अर्थ के लिए अलग अलग, अलग चित्त नियत है जो कि वह वस्तु मानता है और दूसरा है प्रत्यय मात्र है प्रत्यय मात्र है अर्थात वह वस्तुरी मान रहा है वह ज्ञान ही को चित्त कह रहा परंतु अलग अलग, अलग ज्ञान है अलग अलग वस्तु के अलग अलग, अलग ज्ञान है समझोजिए हाँ जी और तीसरा है क्षणिकम च तीसरा जो है चित्त जो है क्षणिक है वो भी ये है हालांकि प्रत्यय मात्र जो है वो भी क्षणिक है प्रत्यय मात्र जो है वो भी क्षणिक है क्योंकि तो जैसे मान लीजिए कि आप जो है ज्ञान करते हैं अलग अलग ज्ञान कर रहे हैं तो वो जो ज्ञान है एक कंप्यूटर का ज्ञान हुआ वो अलग है और आ, क्या कहते हैं कि जो है इसका जो ज्ञान है लोहा का ज्ञान है या किसी भी चीज का ज्ञान है वो अलग है तो वो जो ज्ञान है उस ज्ञान को एक क्षणिक मानता है वो क्षण ज्ञान भी क्षणिक है कैसे है वो आगे उसमें समझ में आ जाएगा हम आपको पढ़ाएंगे जो तीसरे लाइन में आएगा सो तो और तीसरा है कि क्षणिक है अर्थात ये पदार्थ मानता है परंतु वह क्षणिक पदार्थ है मैंने दूसरा जो मत है वह दूसरा मत तो वह ज्ञान मात्र है चित्त और तीसरा जो मत है वह दूसरा ज्ञान मात्र चित्त है परंतु वह है, है। मानता है पदार्थ ही मानता है चित्त को वस्तु तो ही मानता परंतु वह क्षणिक है तो ये बोल रहे कि यश तू प्रत्यम प्रत्यय मात्र क्षणिकम का चित्तम जिस व्यक्ति के मत तो प्रत्यर्थ नियत चित्त है चित्तम सबके साथ हो जाएगा प्रत्यर्थ नियतम चित्तम प्रत्यय मात्रम चित्तम, चित्तम। जिस व्यक्ति के मत में प्रत्यर्थ नियत चित्त है प्रति अर्थ के लिए चित्त नियत है प्रत्यय मात्र चित्त है और क्षणिक चित्त है अब इसके बाद अब खंडन कर रहे तस्वर्वम एवं चित्तम एकाग्रम भाई उस व्यक्ति उसके मत में तो सभी प्रकार के चित्त चाहे वह प्रत्यर्थ निय हो या प्रत्यय मात्र चित्त हो या क्षणिक चित्त हो वह सभी प्रकार के चित्र तो एकाग्र ही है एकाग्र है एकाग्रम नास्ते विक्षिप्तम मान वह चित्त एकाग्रही है चाहे वह प्रत्यर्थ नियतचित्व हो तभी एकाग्र है चाहे वह प्रत्यय मात्र चित्त हो तभी एकाग्रह है चाहे वह क्या कहते हैं कि क्षणिक चित्त हो ग्र है कैसे एकाग्र है जी जब प्रत्येक अर्थ के लिए चित नियत है तो इसका मतलब कि वह चित उस वस्तु के लिए जब नियत कर दिया गया नियत है तो वह एकाग्री है ना उस वस्तु के प्रति? समझ गया यदि प्रत्येक ज्ञान ज्ञान मात्र चित है तो जितने भी ज्ञान है अलग अलग पदार्थों का जो तो ज्ञान किया जाता है तो इस वस्तु के लिए ये ज्ञान कंप्यूटर रूपी वस्तु के लिए ये ज्ञान क्या बोलते है कि ग्लास रूपी वस्तु के लिए ये ज्ञान ये जो कुर्सी रूपी वस्तु के लिए ये ज्ञान ये दरवाजे रूपी वस्तु के लिए ये ज्ञान ये घड़े रूपी वस्तु के लिए ज्ञान तो वहां पर भी प्रत्यय ज्ञान मात्र ही है परंतु वह उसके लिए तो नियत ही हो गया ना जी फिर हाँ जी तो वह प्रत्यय मात्र जो है तो वह भी तो एकाग्री हो गया वह ज्ञान जो है उस वस्तु का जो ज्ञान है तो वह निश्चित है तो वह भी एकाग्री है हर अलग अलग के लिए हो गया समझिए अक्षणिक अंश अब दूसरा तीसरा जिस व्यक्ति के मत में जिस व्यक्ति के मत में जिसके मत में चित्त क्षणिक है वह पदार्थ रूप है ज्ञान रूप नहीं है परंतु वह क्षणिक है तो जो क्षणिक है तो हमने अभी जो है हमने ज्ञान किया हमने क्योंकि तो आत्मा को तो मानता ही नहीं है तो हमने अथा हमने माने चित ने चित ने जो ज्ञान किया चित ने जो ज्ञान किया ग्लास का अब वो चित नष्ट हो गया अब वो चित नष्ट हो गया है अब दूसरा चित पैदा हो गया अब जो दूसरा चित्र पैदा हो गया तो वो ज्ञान किया कंप्यूटर का अब वो कंप्यूटर का ज्ञान करके वो भी नष्ट हो गया अब जो तीसरा पैदा हुआ तो तीसरा जो चित्र जो ज्ञान किया ग्लास का तो देखिए इसमें भी जो व्यक्ति चित्र को क्षणिक बनता है मन उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ बुलबुले की तरह जैसे बुलबुला उत्पन्न होता नष्ट होता है बुलबुलता हो तो नष्ट होता है बुल तो उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया उत्पन्न हुआ तो जो उत्पन्न हुआ है वह उसको जाना फिर नष्ट हो गया अब दूसरे पदार्थ को जानने के लिए उत्पन्न हुआ अब वो नष्ट हो गया तीसरे पदार्थ के लिए जानने के लिए उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ तो इसमें भी तो चित्त तो एकाग्र ही हुआ ना जी जी क्योंकि वह उस पदार्थ को जान करके नष्ट हुआ है तो उस पदार्थ के लिए वह चित्त जो है वह उस पदार्थ के लिए हुआ नियत था वहां पर भी यही होता है कि उसके पदार्थ नियतु क्षणिक है समझिये तो उस दृष्टि से भी देखें तब भी जो है एकाग्र ही है विक्षिप्त तो है ही नहीं तो फिर जब विक्षिप्त है ही नहीं एकाग्र ही है तो फिर जो एकाग्र करने की बात वो लोग को आते हैं वो एकाग्र है ही तो क्या, एकाग्र क्या करना वो तो ठीक नहीं है आपके मत में चित्त विक्षिप्त है ही नहीं एकाग्र ही है तो फिर आप जो कहते हो कि भाई चित्त को एकाग्र करना चाहिए साधना करनी चाहिए साधना करके मन को एकाग्र करके अब फिर जो चित्त को एकाग्र करके फिर मन को शांत करो ये आगे बढ़ो इत्यादि ये सब तो सब तो गलत ही है ठीक है इसलिए करे की सर्वम एवं चित्तम एकाग्रम सब चित्त एकाग्र तो है नास्त एव विक्षिप्तम है ही नहीं तो फिर साधना की कोई बात ही नहीं है समाधि लगाने की कोई बात ही नहीं है चित्त को एकाग्र करने की बात ही नहीं है परंतु तो आप भी मानते तो हो कि चित्त एकाग्र चित्त को एकाग्र करना है। समझ गए अब जी? जी. जो है उसके आगे कि यदि आप ऐसा कहो, यदि पुनः इदम सर्वतः प्रत्याहृत्य समाधीये तथा भवती एकाग्रम इत्य न प्रत्यर्थ नियतम अब प्रत्यर्थ नियत का पहले वाले का लेकर के उठा करके खंडन कर रहे हैं प्रत्यर्थ प्रकार पर हैं बोले प्रत्यर्थ मतलब प्रत्येक अर्थ के लिए चित्त नियत है और उसके मत में भी एकाग्र है चित्त तो एकाग्र करने की क्या आवश्यकता है तो उस पर वो करा कि नहीं भाई हमारे मत में एकाग्र का मतलब हम एकाग्र कहते किसे हैं? क्या है जी एकाग्र का मतलब ये हुआ कि अलग अलग अर्थ के लिए जो चित्त निश्चित है नियत है तो अलग अलग अर्थ के लिए नियत चित्त जो है तो वो क्या करेंगे उन उन अर्थों से उन सभी चित्तों को हटा करके जितने भी चित्त हैं उन सभी चित्त को एक अर्थ में लगा देंगे इसका मतलब यह हुआ कि हम विक्षिप्त उसको मानते हैं कि अलग अलग अर्थ के लिए जो चित्त नियत है निश्चित है वह विक्षिप्त हो गया क्योंकि अलग अलग अर्थ के लिए परंतु जो अलग अलग चित्त है उन सभी चित्तों को एक अर्थ में हम अलग अलग, अलग चित्त से अलग अलग अर्थों से चित्र को खींच लिया हटा लिया और चित्र को हटा करके खींच करके एक अर्थ में लगा दिया यह हमारे लिए एकाग्रता हो गया तो विक्षिप्त की भी हमारे मत में विक्षिप्त की भी सिद्धि हो गई चित्त की भी मैंने एकाग्र की भी सिद्धि हो गई प्रश्न समझ मतलब वो समझ गए जी वो लोग क्या समाधान दे रहा है उस उसकाग्र किसको कहते हैं लोग एकाग्र कहते हैं कि अलग अलग अर्थों में जो चित्त था अलग अलग अर्थ के लिए जो चित्त था उनमें से हटा करके और फिर के एक अर्थ में लगा देंगे ये एकाग्रता है और अलग अलग अर्थ में जो अलग अलग अर्थ के लिए जो चित्त है तो उसके लिए उसको जो जानता है वो चित्त उस पदार्थ को जाना वो चित्त उस पदार्थ को जाना वो चित्त उस पदार्थ को जाना ऐसे ऐसे तो वो विक्षिप्त है वो इस तरीके से कहते तो इसी प्रकार है कि यदि तुम ऐसा कहते हो तो वो भी ठीक नहीं है यदि पुनः इधम सर्वतः प्रत्याहित एक अर्थे समाधी यदि तुम ऐसा कह रहे हो कि यदि पुनः यह जो चित्र है सब ओर से प्रत्याहित मैंने सब ओर से खींच करके चित्र को खींच करके हटा करके और एकस्मिन अर्थे समाधी और एक अर्थ में समाहित किया जाता है इदम चित्त जो है या चित्त एक अर्थ में समाहित किया जाता है इस चित्त को एक अर्थ में एकाग्र किया जाता है ऐसा कहते हो, तो मुझे तदाप एकाग्रम एकाग्र होता है ऐसा यदि कहते हो तो फिर बोल रहे हैं कि तुम्हारे तुमने जो सिद्धांत निश्चित किया था कि प्रत्येक अर्थ के लिए चित्त नियत है यह तो खंडित हो गया तुमने नियत किया था ना तो प्रत्येक अर्थ के लिए चित्त नियत है जबकि यहां पर क्या हुआ आप प्रत्येक अर्थोस में से चित्र को हटा करके एक अर्थ में लगाते तो नियत रहा कहा समझ में आया जी नहीं समझ गया समझ गया जी। तुमने ये क्या? तुम्हारा ये मत है ना कि प्रत्येक अर्थ के लिए चित्त नियत है तो जब प्रत्येक अर्थ के लिए चित्त नियत होगा नियत में निश्चित है तो उसमें से चित्र को हटा करके एक में कैसे लगाओगे तुम्हारे सिद्धांत की हानि हो गई तुम मन वो व्याघात दोष हो गया तुमने एक तरफ बोला ये दूसरे तरफ बोल रहे हो कि जब प्रत्येक अर्थ के लिए चित्रियत है तुमने ये सिद्धांत बनाया और अब ये करे को उनमें से चित्त को हटा करके एक में लगा देंगे तो प्रत्यर्थ नियत रहा कहाँ प्रत्येक के लिए निश्चित रहा बोलिए जी नहीं प्रत्येक के लिए निश्चित रहा प्रत्येक अर्थ के लिए चित्र निश्चित रहा नहीं रहा अगर अगर मिला दोगे तो फिर कैसे रहेगा नहीं रहेगा ना मैंने वो, वो बात ही खंडित हो गई तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि कर प्रत्यर्थ नियतम अतः न प्रत्यर्थ नियतम इसीलिए ये प्रत्यर्थ नियत नहीं है अर्थात तुम जो मानते हो कि चित्त जो है अलग अलग है और सबके लिए नियत है ये बात आपकी खंडित हो गई ये ठीक नहीं है समझे जी अब जो है प्रत्यय मात्रम को लेकर के चल रहे हैं प्रत्यय मात्रम को लेकर के बोलते योगी सदृश प्रत्यय प्रवाह चित्तम एकाग्रम मनते प्रवाह चित धर्म तदा एकम नास्ती प्रवाह चित्त हेतु क्षणिक माने दूसरा जो मत है इसमें ये कह रहा है दूसरे व्यक्ति पहले वाला का तो है कि खंडित होगा कि भाई एकाग्र तुम जो कह रहे थे कि एकाग्रता और विक्षिप्त वो तुम्हारे में बन नहीं रहा है वो ठीक नहीं है अब दूसरा प्रत्यय मात्रम जो चित्तम जो चित्त जो है प्रत्यय मात्र है ज्ञान मात्र है ज्ञान ही जो है चित्त है ऐसा जो मान रहा है उसमें प्रश्न कर रहे हैं भाई तो बोल रहे भाई तुम्हारे मत में एकाग्रता क्या है बताओ और विक्षिप्तता क्या है तुम्हारे मत में एकाग्रता क्या है तो बोल रहे हैं कि भाई हमारे मत में एकाग्रता क्या है कि एक ही वस्तु है अब आपके सामने है एक वस्तु सामने कंप्यूटर है जैसे मेरे सामने कंप्यूटर है तो एक वस्तु है अब एक ही हमारे यहां पर एकाग्रता ये है और विक्षितता यह है कि एकाग्रता ये हुआ कि हम एक वस्तु को देख रहे हैं तो उसी को बार बार देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं बस देखते जा रहे हैं पांच मिनट तक एक ही वस्तु को जो देखते जा रहे हैं चित्त जो एक ही वस्तु को जो देखते जा रहा है अर्थात एक ही वस्तु का जो ज्ञान हो रहा है वो एक ही कंप्यूटर का ज्ञान हो रहा है पांच मिनट ज्ञान हो रहा है वह कंप्यूटर का ज्ञान हो रहा है बार बार वही ज्ञान हो रहा है ये एकाग्रता हो गया और विक्षिप्तता क्या हुई विक्षिप्तता ये हुई कि ये कंप्यूटर का ज्ञान हुआ मन ये कंप्यूटर का ज्ञान है वह ग्लास का ज्ञान है वो जो है पुस्तक का ज्ञान है ये भिन्न भिन्न जो ज्ञान है विक्षिप्तता हो गई प्रश्न समझ में आया उनका वो हांजी। हांजी। वो वो समाधान? जी। जो कार्य भाई, उससे प्रत्यय मात्र वाले से पूछा गया कि श्रीमान जी आप बताओ प्रत्यय नियत तो खंडित हो गया हुआ तो गया अब जो है प्रत्यय मात्र वाले को लेकर कर रहे हैं तो प्रत्यय मात्र बोलोगे तुम कैसे एकाग्रता मानोगे तुम्हारे में विक्षिप्तता कैसे है तुम्हारा चित्त तुम्हारा जो प्रत्यय मात्र जो ज्ञान मात्र जो चित्त है वह कैसे विक्षिप्त है कैसे एकाग्र है? है तो कह रहे हैं कि भाई हमारे मत में एकाग्र का मतलब ये हुआ कि एक ही पदार्थ का जो कंटिन्यूअसली जो ज्ञान हो रहा है लगातार जो ज्ञान हो रहा है वह एकाग्र है वह जो एक ही समान वाले जो प्रवाह है फ्लो है देखी जैसा हमने कंप्यूटर को देखा अब देखा उसी तरह का ज्ञान फिर कंप्यूटर को देखा उसी तरह का ज्ञान फिर वही कंप्यूटर देखा फिर वही कंप्यूटर देखा तो एक ही प्रकार का एक ही माने समान जो ज्ञान का जो प्रवाह है समान ज्ञान का समान ज्ञान का जो प्रवाह है फ्लो है यही एकाग्र है यही एकाग्रता है इसमें एकाग्रता है और अलग अलग ज्ञान जो हो रहा है वह है समझ गया जी हाँ जी इसमें कह रहे भी ठीक नहीं है वो भी ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है तो प्रश्न कर रहे हैं भाई तब तो प्रश्न यह है कि बताओ तुम इसको एकाग्र मान रहे हो कि समान ज्ञान का जो प्रवाह है समान ज्ञान का जो प्रवाह है वो समान ज्ञान का प्रवाह यदि एकाग्र है तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि एकाग्रता जो धर्म है जैसे मनुष्य में मनुष्यता होती है कि नहीं जी हाँ जी तो ये एकाग्रता एकाग्र ठीक है समान आप करो कि सदृश ज्ञान का जो प्रवाह है सदृश ज्ञान का ज्ञान मान चित्त सदृश चित्त का प्रवाह ज्ञान का प्रवाह एकाग्रता एकाग्र है तो एकाग्रता धर्म किसका है वो जो प्रवाह है तो पूरे सदृश ज्ञान पूरे का प्रवाह है या उसके एक एक अंश का प्रवाह है क्योंकि देखिए एक उदाहरण दे रहा हूं आप जैसे दीपक आपने जलाया यज्ञ में तो आपने दीपक जो यज्ञ में जलाया तो उज्जलौ उठ रहा है और उसमें जो प्रवाह दिख रहा है कि वह ऊपर जहां पर हवा इत्यादि न हो और सीधे ऊपर उठता जा रहा है कंटिन्यूसी चल रहा है तो बताइए पहला जो वो ऊपर जो प्रवाह गया जो और वो जो ऊपर की वो जो अग्नि गई वो ऊपर जो प्रवाह गया क्या पीछे वाला जो आ रहा है ऊपर वाला गया तो, तो नष्ट हो गया फिर नीचे वाला नया उत्पन्न हुआ माने वह प्रवाह ये नहीं होता है कि जो है कि वह कंटिन्यू वहां पर तो यह है कि वह चित्र क्या, क्या बोलते हैं कि ये जो आप दीपक में जो लौ जो चल रहा है लौ जो जल रहा है दीपक जो जल रहा है उसमें जो ऊपर हो रहा लौ जो जा रहा है तो ये कंटिन्यूसली उस रूप में नहीं है जो ऊपर गया फिर दूसरा पैदा हुआ फिर तीसरा पैदा हुआ फिर चौथा पैदा हुआ तो ये वह गया मैंने एक पैदा हुआ वो नष्ट हुआ दूसरा फिर गया नष्ट हुआ इसीलिए तो जब तेल समाप्त तो हो जाता है तो धीरे धीरे फिर लौही समाप्त तो हो जाता है कि नहीं हो जाता है जी हाँ जी यदि वह नया, नया नया पैदा नहीं होता तो कभी बुझना ही नहीं चाहिए था ना जी हाँ जी वह तो उसको ले करके वह अर्थात तो एक नया, नया नया पैदा होता जा रहा है ऐसे ही ऐसे ही वह जो सदृश प्रवाह है जैसे वहां पर लॉ में सदृश प्रवाह था लॉ का तो एक जब वह उत्पन्न हुआ वो फिर जो है वो नष्ट हुआ फिर दूसरा उत्पन्न हुआ फिर वह नष्ट हुआ फिर तीसरा उत्पन्न हुआ तो ऐसे ही सदृश प्रवाह जो है अब यहां पर प्रश्न ये कर रहे हैं थोड़ी गंभीरता से कर रहे हैं कि जो सदृश प्रवाह है आप ये बताओ कि वह समान ज्ञान के प्रवाह का धर्म है एकाग्रता या उसके एक एक अंश का धर्म है एकाग्रता ये प्रश्न है समझ में आया जी हां मैने प्रत्येक जो एक ही वस्तु को भल ही देख रहा है ठीक है भिन्न भिन्न वस्तु को नहीं देख रहा है परंतु वह जो एकाग्रता जो धर्म है वह एकाग्रता धर्म पूरे समूह का है मैंने सदृश प्रवाह जो है सदृश प्रवाह का मान ज्ञान का जो प्रवाह है उसका धर्म है एकाग्रता या उसके एक एक अंश का है तो इस पर कह रहे हैं करके यदि तुम ऐसा मानते हो कि एकाग्रता प्रवाह चित्त का धर्म है सदृश ज्ञान का जो प्रवाह है उसका धर्म उस है, है उस प्रवाह जो ज्ञान है चित्त सदृश ज्ञान का जो प्रवाह है उस प्रवाह का धर्म है उस प्रवाह ज्ञान का धर्म है जो प्रवाहित है उसका धर्म है ऐसा भी मानते हो तो ये भी ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है जी क्योंकि आप प्रवाह का कहीं नहीं सकते क्योंकि पहला जो आपको कंप्यूटर को आप देख रहे हो एक बार ज्ञान हुआ फिर दूसरे बार वही हुआ फिर सदृशता हुआ तो पहले वाला तो नष्ट हो गया फिर दूसरे वाला पैदा हुआ है दूसरे वाला नष्ट हो गया फिर तीसरे वाला पैदा हुआ तीसरे वाला नष्ट हो गया फिर चौथे वाला पैदा हुआ तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरे का वो धर्म है ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो क्षणिक है वह तो नष्ट होते जा रहा है समझ गए जी हां क्योंकि जी. तो प्रवाहित तो एक रहा ही नहीं क्योंकि तो जो आप पहले आपने कंप्यूटर को देखा तो कंप्यूटर को देखा जैसे आपने लॉ को जो लॉ जो है तो पहला जो लॉ जो हुआ वो लॉ जो वो गया ऊपर तो वो तो नष्ट हो गया फिर दूसरा हुआ तो पूरे का लॉ का ये नहीं कहा सकता लॉ नहीं है ना उसमें वो अलग अलग है ऐसे ही यहां पर प्रवाह चित्त जो है तो वह प्रवाह चित्त का धर्म जब आप यदि मानोगे तो प्रवाह चित्त तो एक रहा ही नहीं वह पूरा प्रवाह सदृश ज्ञान का प्रवाह तो रहा ही नहीं क्योंकि तो वह तो एक नष्ट हुआ दूसरे पैदा हुआ दूसरा नष्ट हुआ तीसरे पैदा हुआ तो इसलिए कह रहे इसी पर कह रहे कि यूपी सदृश प्रत्यय प्रवाहे चित्तम एकाग्रम मन्य बोल रहे हैं कि आज जो व्यक्ति जो व्यक्ति भी सदृश समान ज्ञान के प्रवाह के कारण या के द्वारा चित्त की एकाग्रता मान मैंने चित्त को एकाग्र मानते हैं चित्त को एकाग्र मानते सदृश ज्ञान के प्रवाह से मैंने तो वह ज्ञान का ज्ञान को ही चित्त मानता है इसलिए सदृश ज्ञान का जो प्रवाह है यही चित्त की एकाग्रता है यही ज्ञान की एकाग्रता है चित्त की एकाग्रता को मानता है तस् तो फिर बोले तस एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त यदि उसकी एकाग्रता उस व्यक्ति की जो एकाग्रता है उस व्यक्ति के मत में यदि एकाग्रता प्रवाह चित्त का धर्म है वो जो प्रवाह चित्त है सदृश प्रत्यय का जो प्रवाह है उसका यदि वह धर्म है प्रवाह चित्त का यदि धर्म है तो बोले तदा एकम ना प्रवाह चित्तम तब तो एक प्रवाचित है ही नहीं तब तो एक है ही नहीं प्रवाचित क्योंकि अलग अलग है पहली बार हमने कंप्यूटर का ज्ञान किया फिर वह नष्ट हुआ फिर दूसरा वो कंटिन्यूटी जो हो रही है तो पहला गया दूसरा आया दूसरा गया तीसरा आया तो वह एक तो प्रवाचित है ही नहीं क्यों नहीं है क्योंकि क्षणिक क्षणिकत्वात् क्षणिक होने से जब क्षणिक होने से एक गया एक नष्ट हुआ दूसरा आया दूसरा गया तीसरा नष्ट हुआ तो तीसरा आया दूसरा नष्ट हुआ तो इस तरीके से वो क्षणिक होने के कारण एक प्रवाह चित रहा ही नहीं तो इस तो आप जो कहना चाहोगे कि प्रत्यय प्रवाह चित्त का धर्म है एकाग्रता वो बनेगी नहीं वो तो बनी नहीं सकती है क्योंकि वह एक रहा ही नहीं एक जब हो एकाग्रता तो न जी कि एक जब हो और उस एक का ही अभी बना रहे एक ही की कंटिन्यूटी हो एक ही ज्ञान की कंटिन्यूटी हो तब तो ठीक है यहां पर तो एक ज्ञान हुआ फिर जो है दूसरा हुआ दूसरे बार हुआ तीसरे बार हुआ चौथे बार हुआ तो प्रथम नष्ट हो गया तो एक ज्ञान तो वो फिर एकाग्रता रही ही नहीं एकाग्रता धर्म तो हुआ, हुआ ही नहीं इसलिए कर कि एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त धर्मः यदि उसकी एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त का धर्म है सदृश ज्ञान के प्रवाह जो है उसका धर्म है ऐसा यदि मानते हो ऐसा है तो तदा एकम नास्ति प्रवाह चित्तम एकम नास्ति तब वह जो है प्रवाह चित्त जो है एक है नहीं क्षणिकवाह चित्त जो है तो क्षणिक है तो क्षणिक होने से तो फिर एकाग्रता तो हो ही नहीं सकती और जब एकाग्र, एकाग्रता एकाग्र ही में तो एकाग्रता होती है तो एकाग्र भी नहीं हुआ इसका कि तो एकाग्र भी नहीं हुआ, भी नहीं हुआ। ये प्रत्यय मात्र जो आप मान रहे हो, हो कि प्रत्यय मात्र चित्त है वो नहीं है क्योंकि एकाग्रता धर्म उसका है ही नहीं वह पूरे समूह का हो ही नहीं सकता और फिर आगे कह रहे हैं कि अथ प्रवाह से व प्रत्य और यदि आप उसके प्रवाह जो है सदस्य ज्ञान का जो प्रवाह है उसके एक एक अंश जो ज्ञान है एक एक जो प्रत्यय है मैंने चित्त है प्रवाह अंश मैने ज्ञान का जो एक एक अंश है वह सदस्य प्रत्यय प्रवाह का जो है वह ज्ञान जो है प्रवाह जो है उस ज्ञान का एक एक अंश का ही यदि धर्म है तो वह जो सर्वा धर्म वह जो एकाग्रता जो है वह तो सदृश प्रत्यय प्रवाही हो या विसद प्रत्यय प्रवाही हो भाई एक एक अंश का धर्म मानते हो तब तो चाहे वह सदृश हो या विसदृश्य प्रत्यय का प्रवाह वाला यदि वह ज्ञान हो वह जो सत्य माने सदृश प्रत्यय प्रवाही ज्ञान हो प्रत्यय हो सर्व स सर्व का अर्थ हुआ मैने बोल रहे हैं कि प्रत्यय मैंने प्रवाह से ही अत्यय धर्म बोल रहे हैं कि अथ मैने यदि यदि प्रत्यय के प्रवाह अंश का ही धर्म है या प्रवाह अंश रूपी जो ज्ञान है प्रवाह अंश रूपी जो ज्ञान रूपी जो चित्त है वो ज्ञान को करता प्रवाह अंश रूपी प्रवाह अंश रूपी ज्ञान रूपी जो चित्त है उसका यदि धर्म उसका यदि धर्म है तब तो स सर्व वह जो प्रवाह अंश रूपी जो ज्ञान रूपी जो चित्त है मने जो अलग अलग हो गया वह सभी चित्त जो है वह सभी ज्ञान रूपी जो चित्त है स सर्व वह ज्ञान रूपी जो चित्त है सदृश प्रत्यय प्रवाही वा वी सदृश प्रत्यय प्रवाही व मने सदृश प्रत्यय प्रवाह वाला हो या विसदृश सदृश प्रत्यय बने भिन्न सदृश प्रत्यय वाला प्रवाह हो अर्थात भले आप एक कंप्यूटर का ही ज्ञान होता हो या कंप्यूटर के अलग जो भी सदृश पुस्तक है उसका भी तो वह प्रत्यय प्रवाह वाला जो ए, क्या बोलते हैं प्रत्यय रूपी जो चित्त है वह तो प्रत्यर्थी नियत हो गया ना फिर सदृश करो या भी सदृश करो सबके लिए नियत हो गया एक ही निश्चित हो गया क्योंकि एक ही निश्चित हो गया है क्योंकि जो है आप सदृश का करो अंश को मान अंश धर्म अंश का मानोगे धर्म एकाग्रता तब तो जो है की हुआ चाहे वाला को करो वाले को करो सभी अंश हो गया ना बीस सदृश वाला भी एक एक अंश हुआ और सदृश वाला भी एक एक अंश ही हुआ तो वह एक अंश वाला या मैंने मैंने सदृश प्रत्यय वाला प्रवाह सदृश जन प्रवाह वाला या सदृश जान के प्रवाह वाला या विसदृश जान के प्रवाह वाला जो प्रत्यय रूप जो चित्त है वह एकाग्र एक तब तो एकाग्र एक हुआ ही प्रवाही व्य प्रत्य, प्रत्यर्थ एकाग्र एक एव तो प्रवाही वाला जो चित्त है वह एकाग्र एक ही है जो प्रवाह वाला जो प्रत्यय रूप जो चित्त है वह एकाग्र ही है क्योंकि प्रत्यर्थनियत होने से प्रति अर्थ के लिए नियत हो गया ना फिर हाँ। को मानोगे तो विक्षिप्त चित्तानुपपत्ति तो आपके मत में चित्त की तो विक्षिप्तता की उपपत्ति नहीं हो पाएगी और जब विक्षिप्त चित्त जब विक्षिप्त होगा तभी तो उसका विकाग्र किया जाएगा तो काने का अभिप्राय है कि उसके मत में जो व्यक्ति प्रत्येक मात्र को चित्त मानता है उसके मत में भी यदि समुदाय को मानेगा तो समुदाय में हो नहीं सकता क्योंकि समुदाय का धर्म एकाग्रता हो ही नहीं सकता प्रत्येक का, धर्म का एकाग्रता हो ही नहीं सकता क्योंकि वह क्षणिक होने से वह नष्ट हुआ तो दूसरा ज्ञान हुआ तीसरा तीसरे बार वो कंप्यूटर का ज्ञान हुआ चौथे बार कंप्यूटर का ज्ञान हुआ तो उसमें एकाग्रता धर्म उसका समूह का बन ही नहीं सकता इसलिए बनना चाहिए समूह का हमारे मत में तो चित्त एक ही है चित्र एक ही है स्थाई है और अनेक अर्थों को बोध करने वाला है तो अनेक अर्थों को बोध जब करेगा अलग अलग तब वह विक्षिप्त होगा और चित्र एक ही होने के कारण जो है स्थाई होने के कारण वह एक ही में वह लगा हुआ रहता है तो इसीलिए जो है एकाग्रता होती है तुम्हारे मत में तो यह है कि तुम्हारा मत यह है कि भाई प्रत्यय का जो प्रवाह है वह सदस्य प्रत्यय के कारण के एकाग्र मानते हो, एकाग्र है ऐसा मानते हो तो उसके अंदर जो एकाग्रता जो है मैंने एकाग्र कर रहे हो इसको मैंने पूरे सदस्य प्रत्यय प्रवाही का और एकाग्रता जो है वह पूरे का धर्म बनी नहीं रहा है एकाग्रता तो एकाग्र में ही तो एकाग्रता होती है तो धर्म जब बन ही नहीं बना ही नहीं सदस्य प्रत्यय प्रवाह का पूरे समुदाय का ही जब एकाग्र मैंने धर्म नहीं बना एकाग्रता तो फिर वह एकाग्र हुआ ही नहीं वो ठीक नहीं है गलत है और यदि अंश को मानते हो अंश सदस्य प्रत्यय प्रवाह के प्रत्येक अंश को यदि मानते हो उस, उसका धर्म मानते हो एकाग्रता का तब तो चाहे हुआ समान <प्राग> मन समान ज्ञान का प्रवाह वाला हुआ चित्रूपी ज्ञान हो चित्र मैंने प्रत्यय रूपी चित्त हो या बी सदृश वाला हो तभी तो सबके लिए नियत ही हो गया सदृश या विसदृश तो तुम्हारे मत में एकाग्र जब तो सब एकाग्र ही हुआ तो विक्षितता हुई ही नहीं चाहे वो भी सदृश में हो प्रत्यय विसदृश्य का, का ज्ञान हो या सदृश का ज्ञान हो तुम्हारे मत में तो एकाग्रता ही रहा विकसितता हुई नहीं तो फिर जो आप कहते हो कि एकाग्र करना चाहिए तो दोषी है ठीक नहीं है तस्मात इसलिए अब हेतु कि तस्मात एकम माने एक चित्त है अनेक चित्त नहीं है एकार्थम माने अनेकार्थम माने अनेक अर्थ वाला है अनेक अर्थों का बोध करने वाला है और अवस्थितम और स्थाई है ये नहीं कि अवस्थित नहीं है कि तुम्हारे जैसे क्षणिक है वो क्षणिक नहीं है अवस्थित है स्थायी है इति में जी हाँ इस पर बार बार आप विचार कीजिएगा क्योंकि ये जो है ना तो बार बार जब आप देखोगे क्योंकि आप पता नहीं आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे उसमें क्या कैसे हिंदी में लिखा है क्योंकि ये तो ब, स्वाध्याय से केवल इस चीज को नहीं समझा जा सकता गुरु परंपरा से ही समझा जा सकता है तो इसीलिए आप इसको बार बार आप उस पुस्तक को पढ़िए। पढ़ूंगा दोबारा से उसमें मैं दो क्या बार कर रहा हूँ उसको देखिए और फिर टैली कीजिए कि वो क्या कर रहा है मैं क्या कर रहा हूं तो वो क्योंकि मेरा तो गुरु परम्परा से और वो इस तरीके से है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा बार बार मैं जो रिकॉर्ड किया हुआ उसको भी सुनिए तो ये आपको पक्का हो जाएगा अब आगे एक और करें। आज यहीं यही तक, तक रहने देते दे हैं हो। जैसे क्या कहे आज यहीं तक रहने दें बेशक यही तक रहने दें ठीक है ठीक है, है। यहीं तक आप विचार कीजिए क्योंकि की। अच्छा। तो आगे जो है आगे और है एक दिन और लगेगा एक दिन लगे या पता नहीं दो दिन लगे जो भी तो यही तक रहने देते हैं हुँ? अच्छा परन्तु बस यह है कि गंभीरता से इस पर विचार कीजिएगा यदि आपको लाइन की संगति लगाने नहीं आएगी आप उस पर विचार नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा ये तो हमारा सिद्धांत है ही कि भाई चित्त एक है और अनेक अर्थों का बोध करने वाला है और स्थायी है ये तो सिद्धांत है परंतु वो क्या करा है कैसे हुआ हेतु दे रहा है एकाग्रता के लिए और किसको करा है विक्षिप्तता इसको जब तक नहीं जानेंगे तब तक उसका खंडन नहीं कर सकते हाँ जी नहीं मैं समझ गया क्योंकि और उसी परंपरा में गौतम बुद्ध है ना गौतम बुद्ध उसी नास्तिक परंपरा में उसी परंपरा में वो चित्त को क्षणिक मानता है अनेक मानता है इत्यादि इत्यादि या मुझे ज्ञान नहीं था ये तो आपने आप, पिछली बार कहा था तभी समझ आया हाँ गौतम बुद्ध तो की पर... यही सिद्धांत है गौतम बुद्ध वाला यह सिद्धांत है ये नहीं समझ लेना कि ये गौतम बुद्ध के समय लिखा गया अच्छा। ये पहले से ही आ रहा था उस समय था उसका महर्षि वेद व्यास जी ने जो समाधान दिया है और उसी परंपरा में आज भी है कि अनेक कोई चार वाक है तो आज यदि चार वाक का मानने लग जाए कोई जो है गौतम का है गौतम बुद्ध का है कोई किसी का है कोई किसी का है तो ऐसे उस समय था वो उसको गौतम बुद्ध ने पकड़ लिया और उसको समझ में आने लग कि यही सही है क्योंकि वेद तो पढ़ा नहीं था हां शास्त्रों को तो पढ़ा नहीं था इस रूप में हां तो इसीलिए ऐसे शंका हुई और उसको उसने पकड़ लिया समझ हाँ जी तो मंत्र पाठ करें हाँ जी ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्णमीदम पूर्णा पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण ओम शांति शांति शांति शांत, शांत, शांत, शांत। चले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्ते नमस्ते